जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री गोपाल प्रिय पूज्यशालुरांभव श्याम तनु सुशोभम विभम्रम श्री णु राधा राधारम नमा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रस विनोदनी रास बल्लभ की बल्लभा श्री राधाराणी की कृपा प्रवर श्री गोपीनाथ के समक्ष उनके ही प्रांगण में बैठकर कुछ हरी कथा और कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं चौरा गोपीनाथ के बारे में हमारे प्रभु ने विस्तार से आप सबको बताया है माधवेन्द्रपुरी को कहा गया है यह भक्ति रस के आदि गुरु है चैतन्य चरितमृत के अंदर जब तो चैतन्य महाप्रभु ने माधवेन्द्रपुरी का परिचय दिया तो भक्ति रोसे आदि माधवेंद्र स्वरूप राधा भक्ति की शुरुआत श्री माधवेंद्रपुरी के द्वारा ही हुई यह भक्ति कलयुग में शुरू हुई थी बज्रनाथ जी के द्वारा जो श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रपोद पर कहे गये थे देट देट उसके बाद समय में वह लुप्त हो गई और जब वह राधा नक्ति फिर से प्रतिष्ठित करी गई वह श्री माधुद्रपुरी के द्वारा करी गई देखो यहाँ पर सब वैष्णव ने उस कथा को आपको बताया है विस्तार से कि थे तो वह गोपीनाथ परंतु रसिकों के चक्कर में वह यहाँ पे खीर चोर भी बन तो प्रथम बात एक तो हम ये वास्ट डिफरेंस बिटवीन खीर एंड एंडीर ठाकुर जी छीर सागर पर लेटे है खीर सागर पर नहीं लेते हैं यहाँ पे भी यह जो स्थान है यह स्थान छीर चोरा वो गोपीनाथ हैीर दूध को कहा जाता है उस दूध की रबड़ी बनती है आ? वह रबड़ी आप रबड़ी आप को प्रसाद यहाँ पे पाओ है खीर को प्रसाद ना पाया को प्रसाद पाया है आप यही खीर यहां से इसे अमृत केली का इसका नाम है आ? जो बारह पात्र लगते थे वह चीर के पात्र अमृत के लिए उनका नाम था की इच्छा थी कि उस का स्वाद कैसा होता है उस स्वाद को चखने की उस स्वाद को चखने के लिए थोड़ी इच्छा प्रबल वही तो यह सोचने लगे मैं तो बैरागी हूँ मेरे अंदर तो यह ऐसी प्रबल इच्छा आनी नहीं चाहिए इस वजह से अपनी उस इच्छा का त्याग करा परंतु प्रभु तो सब चीजों को जानते हैं अंतरयामी है अंदर उनके मन में जो इच्छा थी माधवेंद्रपुरी के सब समझ ली सब जान लिया जान के वही पर चीन को चलाया और अपने पास रख लिया और कहा जब सब दर्शन बंद हो गए सब चले गए तब अपने पुजारी को आदेश दिया कि भाई वह हमें कि यति आया हुआ है एक सन्यासी संसार बैठ के बाहर बैठा हुआ है बाहर बैठ के वो मेरी छीर का प्रसाद अमृत केली का प्रसाद पाना चाहता है तब पुजारी वहां से गए अमृत केली को प्रसाद तो आपने क्या पाया है अमृत केली का प्रसाद वह अमृत का मन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी इसी अमृत केली को यहाँ से ले जाकर वृंदावन में श्री राधारमण मंदिर में प्रतिष्ठित करा जो आप वहाँ पे जाके कुलिया का प्रसाद खाते हो ना वह क्या है वो यहीं का ही रूप है वही अमृत केली है बस उसका नाम बदल के वहाँ पे कुलिया या कुलिया पड़ चुका है और वो यहाँ पे अमृत के लिए खीर के नाम से चलती साइज भी वही है टेस्ट भी वही है गुड़ को प्रयोग यहाँ पे ज्यादा हुए चीनी और को बोले देखो, आज बस में कथा चल रही थी हमारे श्री परम पूज्य रोहिणी नंदन जी इस बात को कह रहे थे कि ठाकुर जी को गर्मी तो नहीं लगती है देखो माधवेंद्रपुरी से, से चालू कर दी चालू करने के बाद श्रीनाथ जी प्रकट हुए और बोले की भाई मुझे तो बड़ी इस वक्त बड़ा ताप लग रहा है बड़ी गर्मी लग रही है तब माधवेन्द्रपुरी ने पूछा बताओ प्रभु क्या घर है बोले जाओ जाके मले चंदन को लेके आओ आधन है और कहां है ये प्रभु की इच्छा थी उस प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए माधवेन्द्रपुरी पैदल पे चलकर अपनी यात्रा करते हुए हम तो उड़ उड़ के आए हैं कितने जल्दी पहुंच गए दो घंटे में पहुंच गए होंगे हाँ और इस स्थान पर ज्यादा लगा लो पांच छह घंटे की और बस की सर्विस लगा लो और वह तो पैदल चलते हुए सिर्फ प्रभु के शरीर की ताप को मिटाने के लिए यह सेवा का भाव है हा हम नहीं छोड़ सकते है कुछ भी पहले तो हम अपने आप को देखेंगे उसके बाद प्रभु की सेवा देखेंगे परंतु यहाँ तो ऐसा भाव हो पुरी को कि महाराज उस गोवर्धन को छोड़ के उस जतिपुरा को छोड़ के पैदल चल के स्थान पर आए और यहाँ आने के बाद महाराज जैसा भी बताया कुछ बात ले की गए उन्हें चंदन बहुत मिलाओ बाकी फिर श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए और दर्शन देके के कही इनको ही श्री गोपीनाथ जी को ही कहे चंदन को लेप करो और उससे उनकी शांति हो जाएगी चंद्रमा मनसो जाकर चो सूर्य अजा महारा भेद को तो यह कहता है मन तो चंद्रमा का स्वरूप है भगवान चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ है भगवान के मन से प्रकट हुआ है और जो सूर्य प्रकट हुआ है वह भगवान की आंखों से प्रकट हुआ है जो आंखों से प्रकट हो रहा है उसमें भगवान श्री कृष्ण को ये कौन सा वाला ताप लगने लगा कौन सी गर्मी लग रही है किस गर्मी के कारण के? उन्होंने माधवेन्द्रपुरी को वृंदावन से भगा के यहां पे बुला लिया उन्हें सूर्य कौन सा गर्मी दे सकता है श्रीमदभागवत के अंदर तो यह आता है कि सूर्य भी गर्मी उनके डर के कारण देता है इंद्र भी उनके डर के कारण बरसात करता है देखो तत्व के तो तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे पक्ष कहीं जा सकते हैं परंतु तो हम तत्व में नहीं जाएंगे क्योंकि तत्व की बात भी ऐसी बात है कि तत्व आज हम देते दे, दूसरा कोई दे दे तीसरे दिन कोई आके दे दे तत्व तो तत्ववादी भी नहीं है वह भी तत्व देने में लगे हुए हैं और शास्त्रों के अंदर तो यहां तक की इस, इस बात की भी चर्चा है जीवन में अगर कभी कुछ बनना है किसी भी भक्त को तो मयूर बने हाँ, चिड़िया नहीं बने मयूर और चिड़िया के अंदर बहुत बड़ा अंतर है जो जाने माने सोई माने क्यों बिन जान पीर प्रसुति की कहा जाने बाज अजान जाने बाज अजान नपुंसक रति सुख ना ऐसे ही नीरस कहां समझे रस मही भवतिक नित्य वि जात पर को जाने भगवत रसिक जी ने बड़ी प्यारी बात यहां पे कही है और मैं इसके माध्यम से लीला पक्ष की तरफ पक जाऊंगा कि भगवान को कौन सा ताप लग रहा है जिसके कारण यह मदिरा ये यहां से ये चंदन मंगवाने की पूरी लीला करी थी देखो जो बांझ स्त्री होती है उसे प्रसव की पीड़ा नहीं मालूम होती है जो हिजड़ा होता है उसे रति सुख का अंदाजा नहीं होता इसी प्रकार जो नीरस पुरुष है जिसके अंदर भक्ति नहीं है जिसके अंदर रस नहीं है वह क्या करता है चिड़िया की तरह से टर टर चींची चींची ची ची चींची ची ची चींची सुबह से लेके रात रख करता है कभी यहाँ की बात कर रहा है कभी वहां की बात कर रहा है परंतु महाप्रभु देखो जब न्यायवादी थे गोभी उनके अंदर प्रेम भाव नहीं दर्शाया था तब तक उन्होंने तब भी वह चिड़िया की भांति बात करते थे परंतु जिस दिन उन्होंने अपने उस प्रेमा भाव के दर्शन स्वयं करवाए स्वयं करे महाराज उसके बाद उन्होंने भगवत धर्म को ही पकड़ के रखा तो से कहते हैं गुण बात जो मयूर होता है जो मोर होता है वो क्या करता है जब वह देखता है कि बारिश आने वाली है है तभी ही अपना मुख खोलता तो महाराज अगर तुम्हारे मुख से भक्ति रूपी संदेश प्राप्त नहीं निकलता नहीं है अगर यह रस नहीं निकलता है लीला कथा नहीं निकलती है तो यह मुख किसी भी सेवा के कार्य में नहीं आए हमारे सब शास्त्र माधुर्य की चर्चा करते हैं और जब तक आपका मुख वह माधुर्य के प्रति नहीं भागेगा बहुत सारे धर्म है आज चर्चा के बस में हो रही सनातन धर्म और सब आदि धर्मों की परंतु भक्त का धर्म तो भागवत धर्म है महाप्रभु ने भागवत धर्म का उपदेश करा है प्रेम धर्म का उपदेश करा है तो यहां भी उस मयूर की भांति या मयूर का पक्ष लेकर हम यहां लीला चिंतन करेंगे भगवान को ताप नहीं लगता है ताप उनका एक कारण से होता है और वह ताप है तीसरे सर्ग के अंदर गीत गोविंद में इस बात की चर्चा करी गई है आखिरी श्लोक के अंदर मधुरस्य मधुरे राधा मुखेन्द्र सुधा सारे भगवान श्री कृष्ण जो है वह एक तक हमेशा श्री राधा रानी के मुख की तरफ देखते रहते हैं इसके कारण उनका एक नाम मधुसूदन पड़ो है मधु देवते को मारने के कारण मधुसूदन ना है। की लिए की ब्रज के ब्रज को जो यशोदा नंदन को लाला है जो यशोदा नंदन है जो नंद नंदन है वो कि मच्छर भी ना मारो आस्ता, वो मार भी ना सके बाकी अंदर ताखत भी ना है, वो तो उसके अंदर विष्णु विष्णु स्वरूप लीन हो बानेसर है, मधु को बने राधु मधुसूदन अलग है परंतु यह मधुसूदन है यह महाराज कवि कर्णपुर गो स्वामी बादगी गोविंद के अंदर कहते हैं क्योंकि वह राधा रूपी मधु को चाहता है उनकी तरफ देखता रहता है राधा रानी का श्रीमुख जो है वह मधु के समान है उस मधु को देखते हुए उसका सूदन करते हुए उसे उसका उपभोग करते हुए इस कारण से उनका नाम मधुसूदन पड़ा है और जब राधा रानी कभी किसी कारण से मान करके गुस्सा होकर बैठ जाती है तो चेहरा नहीं दिखता है देखो गुस्सा दिखाने का सबसे पहले चीज क्या होती है अगर कोई गुस्सा हो जाए तो हमारी तरफ देखना बंद कर देगा मुंह थोड़ा सा घुमा देगा छोटे से बच्चे को भी ले लेकर बच्चे को गुस्सा सिखाया नहीं जाता है हा? बच्चा अगर गुस्सा हो जाए तो क्या करेगा नीचे मुंह कर लेगा इधर उधर मुंह करेगा छुपने के प्रयत्न करेगा आज राधा रानी को गुस्सा आ गया है और जब राधा रानी को गुस्सा आता है तो महाराज भगवान श्री के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अंदर मेरे गोविंद के अंदर विप चलने लगेगा सखियों के सामने तो जाके तो अरे, ना ना हम तो जो जो चंदन की बस भी जो चले ना, हम तो बात से शांत रह जाए हमारो परंतु अंदर अंदर मन बढ़ो रहे ना आप राधे की दर्शन प्राप्त रह जाए कचा कछु हो राधा रानी क्योंकि राधा रानी के दर्शन उनकी उत्कंठा क्यों बनी रहे शास्त्र बतावे एक कईव राधिका देवी श्री कृष्ण वश वशक एकमात्र ऐसी देवी है इस समस्त त्रिलोकी में समस्त संसार में वह है श्री राधा रानी जो श्री कृष्ण को वश में कर सकती है और कोई को नहीं करे स्वप्न में देखो कि कन्हैया जो है किसी गोपी के संग मिल रहा है और जैसे ही देखो कि गोपी के संग मिल रही राधा रानी को स्वप्न के अंदर ही मान आ गया और मान आ गया तो मान अब जब सुबह उठी तो सुबह उठ के तो मान उठी है। में उठिए गुस्से में उठिए और गुस्से में उठ के कह रही है कि भाई आज ये जो तो कन्हैया है ना ये आज हमारे यहाँ पे हमारी कुंज में आरोना चाहिए कहा गलती मुंह से वही क्या मैंने तो कुछ गड़बड़ करी ना है मैं तो किसी के यहाँ भी ना हो मेरी आज मेरी प्रिया जी आज ऐसे गुस्सा में काय बात कर बैठी है क्रोध मुंह खुला के काय बाद बैठी है और कैसो स्वभाव उसको चलता है प्रिया जी के मान की स्वरूप की शोभा है कर कपोल के तरह धरी बैठी अति छवि पाए मानो तनधरी शांति सर पौड़ियों कमल बिछाए को अंग भरकत नहीं हाँ गुस्सा तो है मुंह बुला के बैठी है पर एक भी अंग हिल नहीं रहा है बता नहीं रही है कितनी क्रोध में बैठी हुई है को अंग फरकत नहीं यो बैठी चुपचाप हाँ ऐसी चुपचाप बैठी है है मानो की चित्र छवि बनी है आप जैसे कोई पेंटिंग बना के रख ली नहीं हुई ऐसी चुपचाप बिल्कुल स्थिर होके मुख उदास द्रग मानो उतारत स्वाम ज्यो योगी जन बैठी के करत भोग ऐसे बैठी हैं जैसे कोई बड़ो बड़ो योगी अस्त्रयांग योग करने में लगा हुआ है बैठी नागरी मोन गी अलकन जोए मानो कमलन जान निश मुख मुद रहे सोए महाराज गुस्से में बैठी हैं और जब धराली तुम्हारी गुस्से में होए तो जो जो जो शादी सुनाए उनको मालूम है कितनी टेंशन हुए और जाए की शादी ना वही प्रेम में चल लो है वो जाने की कितनी टेंशन में तो यहां पे भी राधा रानी को भाव बदल गया है वो थोड़ी गुस्सा है नहीं है क्योंकि स्वप्न में जो देखो देखो एक ये भावना रहवे हुए की जितनी बार तुम स्वप्न देखो तो स्वप्न देख के वह सच लगने लगे कई बार ये लोग महाराज जी हमने ये वाले स्वप्न देखो जरा देख बताओ जहाँ को प्रभाव ना होगा तो यह क्या है वो यू है क्योंकि कई बार तुमने तो देख लियो तो वह ड्रीम भी रियालिटी में बदल जाएगा तुम्हारे तो यहाँ भी राधा रानी के वो ड्रीम जो था रियालिटी में बदल गया। अब है हैवे टेंशन राधा रानी को आज आप देवास तो इनकी तो घाट खड़ी कर गई है कहीं आप खड़ो रहे हो समझ में आए ना रही का, करें, का करें? अच्छा राधा रानी ने कहा अपनी सखियन से डंडा लेके खड़ी है जाओ आज ज के द्वार से अंदर आनो नए चाहिए ढसनो नए चाहिए तो कह रहे बड़े भोर उठी सेज सो श्री ब्रजराज कुमार स्नान भवन में के की नो श्रृंगार हाँ ये तो ब्रज कुमार को तो मालूम नहीं सपना देखी हो उन्होंने तो आराम से उठे नहाए धोए सिंगार सिंगार करो राधा रानी है, है, को जरा करनो मोहिनी भी मोहित करने में पूरा कर कर आके टिचिन तो चलती है।, है के चले सपने में देखियो लली लाल और के साथ सपने में तो हमारी लाली ने देख लियो लाल किसी और के संग तो सपने में देखो लगी लाल और के साथ उठी बैठी तब मान करी कपोल तर हाथ वो तो गुस्से तो में आके बैठे तो भवन में जाके चढ़ी भर के अधर अब अग गुस्सा बोहे चढ़ नहीं है हा वोट उनके हिलने लगे हैं बूहे चढ़ी भर के अधर रोम ठंडे सब अंग उनके हाथ पैर सब ठंडे क्रोध में पड़ने लगे हैं मान भू कटक को चढ़ी आयो एक संग हसत नाम मुख चित्रचुकान द्वार द्वार पे जितने कुंज है ना हर द्वार पे चौकियां लगी हुई हैं उन सब चौकियन पे दो दो सखियां खड़ी है गई है डंडा लेके हा तो द्वार द्वार पे चौकिया बेठारी भानुकुमारी या भानुकुमार को भानुकुमारी है आ, ब्रजी की भाषा में ये ग्रामर जो होती है ना वो उसके उसके, उसके, उसके तो भानुकुमारी भानु ने सब सखियन को डंडा ले लेके बैठाए बोले मुंह से तो बात मानने वाला है वो तो एक लठिया लेके चल तू तु, तुम दो दो खड़ी है जाओ वो एक को मार दूसरी तरफ से खाए चले तो द्वार द्वार पे चौकिया बैठारी भानु कुमार मन की गति मती लखी सखी ठड़ी छड़ी ले द्वार सब सखिया जितनी भी हैं लेके दास है, ले है ले ले आ। मन की गति मती लखी सखी ठड़ी छड़ी ले द्वार धोखे में आवे ना धसी कपटी नंद कुमार ये कबड्डी जो नंदकुमार है जो आज बाप गोपी से मिलके के है और को अंदर ना आना चाहिए दंडा लेके खड़े है यार कन्हे या तो भैया बात को मालूम नहीं क्या टेंशन चल रही है क्यों सिक्योरिटी बढ़ गई है क्यों दो दो दंडा लिए हुए हैं वो बाहर तो काम पक्का मालूम वो तो पूरा तैयार हो गए बस हाँ सज धज के चलती हो वो तो सोच रहा है पर तो लोभावनी बात करूंगो मिठी मीठी करूंगो पे लेके जाऊंगो कौन सी कुंज में लेके जाऊंगा वो अपने सपने सजोड़ के चल रहा है यहाँ पे सब सखिया खड़ी है, है अच्छा जैसे ही कुंज के किसी द्वार पे आए और सख दो तो सखिय में लेके से रोक लिया आप आज लड़ना जाएंगे इन्होंने कही भैया मैं उसे कहा करती भाई मैंने कहा करती करती बताओ बोले तो नहीं हमारी स्वामी जी को आदेश है तुम आज अंदर जाओगे आज स्वामिनी जी तुमसे गुस्सा है नहीं है तो घबराए सुधी बुधी उड़ी थरथर कापत अंग भैया जैसी सुनो मेरी आज बड़ी गुस्से में बैठ रही है तो का भयो घबराए सुधी घबरा गए कहा राम राम राम आपको गुस्सा है टेंशन ही टेंशन है जिंदगी में तो घबराए सुधी बुधी उड़ी थर थर काफत अंग चोर तो ही है जैसा आपने बताया तो बोले भाला कौन सी वाली चोरी बकड़ी कौन सी वाली चोरी बकड़ी है? थर थर कापत अंग पानी मद में चढ़ो जो उतरी गये एक संग जो इतने बन ढन गई और छाती भुला के नंद कुमार आए घर कैसी जोश आज मान लाल जी अब चिंतित है टेंशन में आ गए यार कैसे मालूम चले प्रॉब्लम क्या है सॉल्यूशन तो हम दे देंगे पर वो प्रॉब्लम मालूम कैसे चले सचिया कुंज तो के पहले के द्वार पर ही खड़ी हुई हैं और वहां पे वो विराज हा प्रिया जी बहुत अंदर है निक्रिकुंज के अंदर विराजी है सबको तो टेंशन है लाल जी को सबसे ज्यादा टेंशन है यार वाली गलती पकड़ी गई है आज क्या करू क्या को? अब लाल जी कहे अहो दई कैसे वही कहा, कहा इन बात प्यारी प्यार विसारी के मान क्यों क्यों अपराध आज सुबह सुबह सी कावा है गई तो मुंह बुला के बैठ गई है बताओ तो सही सखी तो ही सो साची कहा सा है झूठ रूठ को नाम मैं बातों सोल्यूशन तो मई हूं ना मुझे तो अंदर जाने दो तो जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा तो सोल्यूशन कैसे निकले गो प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी वो तो मुंह बुला के वाला कितने दिन अंदर बैठी रह टेंशन में तो सपनों भयो आई है देख अथवा अपनी ओर से बड़त अरुणे अरे भैया मेरी मेरी साइड साइड भी ले ले, से भी से कह रहे जाके चली जा जाके कह दे उनसे सुबह सुबह सपने में देखो तुमने असली में कछू न देखो करो मैं तो अभी तो सो सो के आया हो नहा कहा तू तो जा कहा गुस्सा करके बैठ गए कौन सी गोपी के पास के? मैं तो किसी गोपनी के पास नहा अब सखी कह रही है उससे सुना सुनत हसी हरी को हर, हसी हसीना और प्रकार हरी तेरी हसी तो गायब है, गई है। हसी हसी के बड़े प्रकार दिखा तो सब गायब है गए हैं अभी पड़ेगी ए लला झूठ की तो रुक तो सही जे तेरह टाइम आ गए हो ना जब प्रिया जी तुझे अपने सामने बुलावेंगी इतनी पड़ेगी इतनी पड़ेगी तो इतना झूठ बोले तो सब भूल जाते तब मानी मनलाल ने सांच कहत ब्रजनारोर शिकारी महाराज लाल जी और थरथर कापने लगे क्योंकि ये सखियों का काम होता है वो होता है ना देखो दोस्तों के संग तीन चार दोस्त ऐसे होते हैं हम हमें याद है बचपन में जब हम पढ़ने जाते थे तो किसी लड़के को डराना होता था तो एक जिसे डरवाना है सामने वाले को वो तीन चार भेजता था, था अपने दोस्तों को जरा डरा किया उससे हाँ फिर उसे पंगा मत लेना अगर इससे तुमने कुछ कहा कुछ करा ना वो क्या कर देगा तो हमें भी नहीं हम भी नहीं बचा पाएंगे तो यहाँ पे सखिया क्या है वो राधा रानी की पक्ष भरा है वो राधा रानी की ऐसे पक्ष धरा वो इतना डराने में लगी भैया की वहां को तोना जान तो हफ्ही पे आई है ऐसी हालत में वो तो करो भैया मेरी तो कष्ट पक्ष दे दो मैं तो सदन को छोड़ के आया हूँ मेरी वाली कष्ट पक्ष आना है सके पास में तुम में से कोई हाथ जोड़ जोड़ के पैर में पड़ रहे हैं एक कह रही है जो आज्ञा पाऊं सखी जाऊं तनक निहार प्यारी पंकज पै करो कैसे मान तुसार अरे मान जा ते तेरे पैर पकड़ो अरे तेरे पैर पकड़ लो अंदर जानते मिलन तो दे सुनन तो दे भयों का टेंशन का बात की है आज सुबह सुबह तो बढ़िया उठी रात को भी यहाँ से रास करके बड़े आनंद में गए परंतु समझ में न आए आरोन में लेके आज मेरे दिल की शुरुआत हुई So, महाराज अब सखियां जब ज्यादा कहने लगी तो लाल जी कहे उनसे तब तो तू बड़ी भोरी हथी हा हाँ सखी तू पहले तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी भोली घोली सी बात करती थी तब तो तू भोरी हथी अब तो चतुरा दिखा अब बड़ी चतुराई दिखाने में लगी रही है पकड़ छड़ी छाटे खड़ी बात बात बात हम कह रहे हैं एक बात तो चार बात हमारे ऊपर के करी तुम्हारी गलती तुम खड़े रहो और छड़ी हो दिखावे हमको तो लोग तो अब ये देख रही हम छड़ी दाह रहे मतलब छोटी सी सची तो प्रश्न आज कहीं ब्रश्मारे कह रहा तू तो आज तो यहाँ पे ऐसी खड़ी है तो हमारी मास्टर नहीं बन गए के खड़ी है, है, ये जो देखो वो जा रही, है, तो रही है, तो सुनते सखी तो कर तो तो रहे है, तो हाँ हैं यार बात तो गल लाये रही, अब काय करें, तो का ऐसी निष्ठुरता तीन को राखे राम लाल जी कह रहे हैं ऐसी अपने प्रिया जी को तो तो तुम और जैसा नाटक करने में ना ना जाओ थोड़े से मुड़े फिर याद आई अरे करे प्रिया जी को तो मुर्गी तो, तो, तो है जैसे कारण मधुसूदन है वही तो मेरी शक्ति को संचार करे फिर पिछे खड़े गए बहुत रोय मुझे कुछ उनकी सेवा ही दे दो दो बहुत है। मुझे कुछ उनकी सेवा ही दे दो। और क्योंकि नवे बहे उनके चेहरा में जिसकी चर्चा वही की तो भगवान श्री कृष्ण नवग्रह के नवग्रह का चिंतन करते हुए श्री राधा रानी के मधु को सूतते रहते हैं तो अब कह रहे हैं मुझे सखी बना दो सखी बनाओ अब क्यों कह रहे हैं सखी बनाने की श्री राधे तब वियोग काम सहाय व्योग की वायु बहुत ही दुखशाली कह रहे हैं ये राधा रानी से ये जो वियोग हो रहा है मुझे ये सहन नहीं हो रहा है ऊपर से यह जो मलय पर्वत की से जो वायु निकल के आ रही है जिसका काम शांत करना होता है मेरे हर अग्नि को हर ताप को परंतु वह उसके बाद भी मुझे दुखशाली लग रही है मुझे ताप को शांत नहीं करना है तब गोभिया बोली भाई ऐसे अंदर न जाने देंगे वाक्य तो तुम्हें कचू कर पड़ेगा अपना ने जरा स्वयं दिखाते भाई, यहां पे से को आदेश दियो भैया जाके मले मले पर्वत पर्वत की जो पवन आ रही है मले पे चंदन के पेड़ लगे हुए हैं पर चंदन को लेके आओ जैसे मेरो को ताप मिटे राधा रानी को जो ताप राधा रानी के वियोग में जो तापो हो उस ताप को मिठाने के ताई यहां ब्रज के बाहरी है जो गोपी नाच विरा जो भय है हा उस ताप को मिठाने के ताई यहाँ पे बैठो है राधा नहीं है। तो है मैं कैसे भी इस संसार के अंदर हूँ तो संसार की किसी वस्तु को अपने पास अपने ऊपर लगा के उस वियोग के ताप को कैसे भी कम करूँ तो प्रभु सुबह से लेकर रात्रि तक जिस का लेपन करते हैं तो उन विरागनी के ताप कोशिश करते हैं यही तो भाव है और ये वर्कीय भाव आवे हो कैसे कथा तो भैया बड़ी लंबी चलेगी, टाइम ना है पांच छह घंटा भी जानो है एक बात हमेशा ध्यान रखियो। चेला हम कहोगे नहीं, गुरु हम कहोगे। के नाई सखी लड़े की लाल ही रहे महल के माई जीव जीविका गुरु कभी नहीं हुआ है और जीव जीविका कभी शिष्य नहीं हुआ है गुरु हमारे तो श्री कृष्ण मंदिर जगत जब दीक्षा भी दी जाती है तो हरि का स्वरूप गुरु लेके बैठता है तब दीक्षा है कोई गुरु जीव जीप का गुरु कहां हो सकता है परमात्मा गुरु होता है और किसके शिष्य की हम बात कर सकते हैं ये मेरे शिष्य हैं उसके शिष्य सर भगवान तो श्री कृष्ण के शिष्य हैं जब जीवन के अंदर पहला भाव यह आ जाएगा ना हम किसी के गुरु ना हम किसी के शिष्य बन सम्मत बन जाए वो राधा राधा रानी रानी से, से है, वही उनकी दासी बनना है अब दासी का कार्य क्या होता है वह ना किसी की गुरु होती है ना किसी की शिष्य होती है वह तो राधा रानी की दासी होती है उस दास का को तो जब अपना लोगे अपने हृदय के अंदर बसा लोगे उसी का चिंतन करोगे हा तब तब कौन है गुरु और कौन है शिष्या हम शीश श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम ओत पोत अर्पण मन धन धन धाम वो है जब अर्जुन ने पूछा था ना कृष्ण से कि ये गुपियों के संग आपका संबंध क्या है? प्रथम उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण गुरुवा वैसा फिर कहा, अच्छा बस यही है बोले नहीं शिष्या बोले वह सब मेरी शिष्य है बोले जो जो हम उन्हें बताते हैं कैसी सेवा करनी है क्या बोलना है क्या पद लाना है वह करती गाती है हमारे शिष्य बनकर और जो हम चाह जो यह चाहती है हम जैसी लीला करें उस लीला को हम करते हैं कि तो यह हमारी गुरु है यह सांसारिक संबंध है जो हम बनाने में लगे हैं हमारा आखिरी में संबंध जिनके संग बनना है वह तो ठाकुर है ना वह तो ठुकुरानी है सब ठाकुर को ठाकुर हरी ठाकुर की ठाकुर ठुकुरा हमारा संबंध किससे बने वो श्री राधा रानी से बने हो ना विषय विषय तत्व तो, तो वही है तो वह विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए आप बंद करके भैया एक चीज का ध्यान रख लो आज माधवेंद्रपुरी की जगह आए हो पास में समाधि है उनका उनका साधन समझ लेना देखो वृंदावन दर्शन करने के लिए हम बॉल्वो के अंदर बैठ के तो आ गए परंतु और बड़ी सारी अटैची सूटकेस लेके आए हैं परंतु उस परंतुता को देखो कि के अंदर बताया गया है दस चीजें कलियु के जीवों को हमेशा परेशान करती हैं और जिस कारण से वह साधक कभी भी ना वृंदावन ना पुरी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाके बसता नहीं है क्या है वह दस चीजें माछी माचर मांगने से बार चोर कांटे, दीमक जीविका जागा दस दुख घोर पहलो है मक्खिया दूसरे है मच्छर आ? अरे बड़े सारे मच्छर है बड़े सारे मच्छर है तीसरे है भिखारी मांगने वाले तीसरे है चूहे उसके बाद है बंदर फिर है चोर फिर है कांटे फिर है कीमत फिर है जीविका यार आ तो गए रहे तो रहे खानो पीनो कैसे खाएंगे जीविका कैसे चलेगी हा और फिर रहने के स्थान की समस्या अब रहेंगे कहां पर तो वृंदावन छो स्वामियों ने माधवे त्रिपुरी ने ऐसे थोड़ी ना प्राप्त कर लिया था इन दस चीजों से जो संसार की दस बाधाएं हैं उनसे ऊपर उठ के उनसे सबसे पहले वैराग्य हुआ उनको इन दस चीजों का जो वैराग्य हो उस दस टीजन को वैराग्य के जब खोद गया किसी से कोई परेशानी नहीं है अब तो कुछ नहीं होगा चाहे मच्छर काट ले चाहे निमक चढ़ जाए किसी भी वृक्ष के नीचे सो जाए कोई चोर आके हमारा सामान ले जाए कोई चिंता की बात नहीं है जब यह धर्म आ गया उनके पास असन बसन बिनु मिले रहे न धीरज मन की भगवत रसिक अनन्य मिलन दुष्कर श्रुति बिहर श्यामा श्याम जहां नहीं मच्छर महाराज जब उन्होंने इन दस पे विजय प्राप्त कर ली और जब भजन सही ढंग से करा तो उन्हें वह नित्य धाम वृंदावन मिल गया जहाँ पे न मच्छर है और नचिया है अगर यह दस चीजों को सोच के उस गोवर्धन से चलते आते तो यहाँ पर नहीं आ सकते थे तो यहाँ पर उन से वह प्राप्त करिए कि हम भजन तो कर रहे हैं परंतु इन दस चीजों से अब तक हमें हमारी विजय प्राप्त नहीं हुई है इन से विजय प्राप्त हो कि हमारा भजन किसी भी स्थान पे हो सके हम उस वृंदावन धाम पे भी चले जाए बिना किसी टेंशन के भाई यहाँ पे बंदर भी मेरा चश्मा ले जाएंगे वह मच्छर भी मुझे काटने में लगी वही है। जब यह सब चला जाएगा तुम्हारा तुम्हारी तपस्या तुम्हारी सिद्धि तुम्हारा भजन तुम्हारी मालाएं वही उसी प्रकार से फलदाई होंगी जैसी माधुरी त्रिपुरी एवं समस्त गोस्वामी वृद्धों की रही है तो मैं अपने चीर चोर गोपीनाथ से एवं श्री मातुन्द्रपुरी से यही प्रार्थना करूंगो और यही विनती करूंगो कि हम सब पे वही कृपा प्रदान करें जिससे हम सब उन दस चीजों पे विजय प्राप्त करें और हमारे अंदर भी वह विरह व्याप्त हो जिससे यहाँ से थोड़ा जो चंदन मिले उसकी सिर्फ थोड़ी सी संताप मिटे परंतु असली संताप मिटे जब हमें श्री राधा रमन लाल के दर्शन हो जय जय श्रिया जय जय